चे तो भव दग्निर्बण श्रेया वितरणं शेयकचंद्रिका विद्याबन आनंद बुधिवर्धन प्रतिपदम ऊर्णमृता स्वादन सर्वात्मपनम परम विजयते श्री कृष्ण संगीर्तनमीर्तन र्वप प्रणसनम प्रणाम दुखसमन नमे हरि पर नमः पंक नम पंकज लिने नम पंकज्र नमस्ते पंकज्रे यो ब्रह्मानं विदधात् पूर्वं यो वेद प्रणोति तस्म देवत्म बुद्धि प्रकाशम मुुर्व शह प्रपदे वेद वेदात वेद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र पादारबिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव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 बताएं मेरे पास एक बहुत बड़े काशी के विद्वान की सूचना आई है कि आप आप तो बचनों में अपनी टांग लड़ाते हैं आप एक श्लोक के कुछ अक्षरों को बदल देते हैं वंदना में ये शास्त्रों वेदों का अपमान है उनका अभिप्राय वंदना के तीन श्लोकों से है कभी कभी हम बोलते हैं नमक कमल ना और कभी कभी बोलते हैं नमः पंकज ना और कभी कभी तीसरा लोग बोलते हैं नमक कमल वो तो उनका ये समझना है कि एक श्लोक कोई है उसी को मैं आप दूसरा शब्द जोड़ जोड़ के बोल देते हैं ऐसा नहीं है वो कृपा करके नोट करें मैं जो बोलता हूं नमक कमल ना भाई वो भागवत का श्लोक है चौथे स्कंद के तीसरे तीसवे अध्याय का पच्चीसवा श्लोक और जो बोलते हैं नमः पंकज नाभाय यह भी भागवत का श्लोक है पहले स्कंद के बाईसवे अध्याय का आठवां श्लोक और जो बोलते हैं नमः कमल नेत्राय ये गोपाल तापनीयनिषद का छत्तीसवा मंत्र है कृपया वे उन ग्रंथों में इन्हीं नंबरों से उन श्लोकों को देख लें मैं कौन मेरा कौन इन दो प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया विश्व में सर्वत्र वैषम्य है देखो चौरासी लाख प्रकार के शरीर हैं जो अपने आप बनते हैं मां के पेट में सब भिन्न भिन्न प्रकार के केवल मनुष्य कोई ले लो तो सात अरब आदमी ने किसी दो व्यक्ति की शक्ल नहीं मिलती अंगूठा निशानी भी नहीं मिलता ये माँ के पेट में इतनी भिन्नता वाली सृष्टि कैसे हो गई एक बाप के चार बच्चे सबके अलग अलग, अलग शक्ल अलग अलग हाइट सब अलग अलग और चित्त वृत्ति तो बहुत ही अलग अलग एक माँ बिचारी परेशान है एक बेटा कहता है हम तो आलू ही खाएंगे एक बेटा कहता है हम तो बैगन ही खाएंगे एक बेटा कहता है कि हम तो परवल ही खाएंगे वो गरीब माँ इतने प्रकार की तरकारी कैसे बनावे सबका अलग अलग एक भगवान के मंदिर में जा रहा है एक में जा रहा है एक क्लब में जा रहा है एक क्रिकेट खेलने जा रहा है सब अलग अलग लेकिन समस्त चराचर ब्रह्मांड ब्रह्मा पर्यन्त केवल आनंद ही चाहते हैं कितना बड़ा आश्चर्य क्या किसी ने सिखाया है किसी के बाप ने किसी की मां ने किसी को सिखाया है कि बेटा आनंद प्राप्ति ही चाह करना कभी दुख मत चाहना नेचुरल क्यों इसका उत्तर हमारे सनातन धर्म में है वेद देता है वेद कहता है एक आनंद नाम की पर्सनैलिटी है आनंद उसका नाम है अरे हमारे संसार में भी बहुत से लोगों का आनंद नाम है और रमेश गणेश दिनेश सुरेश तमाम नाम है ऐसे ही एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है उसका नाम है आनंद वेद कह रहा है आनंद मक्षरम साक्षात चार बासठ जावाल दर्शनोपनिषद आनंदो ब्रह्मेत बजाना तैत्तरीपनिषद तीन छह को यदेश आकाश आनंदो न सैत् तरीोपन दो सा तस्मास्मामयानोत आत्मा आनंदमया तैत्तरीोपनषद रसगम हे व्यम लंदी तैत्ोपनिषद दो सात विज्ञानमानंदम ब्रह्म ब्रह्मारण्य को पिषद तीन नौ अट्ठाइस और ये मंत्र महोपनिषद में भी है दो नौ सासा नाम रसतम परमा छांदोग्योपनिषद एक एक तीन वेदांत में भी उसका नाम बताया गया आनंदमयो आनंदमयोभ्यासात एक, एक तेरा ब्रह्मिता में भी बताया गया आनंद चिन्हमय सदुज्वल विग्रहस्य भागवत में भी अनेक स्थलों में उसका नाम बताया गया आनंद आनंद महात मा मा तीन नौ सत्य जानंदमात्रूर्त अस्पृभूरिहात्म्या दस तेरा चौवन आनंद मूर्ति मजहादति दीर्घताप दस अड़तालीस सात केवला अनुभवानंद स्वरूप सर्व बुद्धिदृक दस तीन तेरह केवला अनुभवानंद स्वरूप परमेश्वर सात छेईस आनंदम परमात्मानम ग्यारह छब्बीस एक आनंदम ब्रह्मनो विद्वान विभेद कुदा कदाचन तरियोपनिषद दो चार तैत्तरियोपनिषद दो नौ ये ब्रह्मोपनिषद ने भी मंत्र है और ये मंत्र सांडल्योपनिषद ने भी है दो एक और ये मंत्र सार्भोपनिषद ने भी है बीसवा ये तमाम शास्त्र वेद कहते हैं ये एक कोई पर्सनैलिटी है उसका नाम है आनंद वो ओ पर्सनैलिटी जड़ नहीं जैसे आप लोगों को आनंद मिलता है ना भूखे आदमी को रसगुल्ला खाने में बच्चे को मां के चिपटाने में ये तमाम जो आनंद आपको संसार में मिलता है ये जड़ है फीलिंग में आता है उसके शरीर हाथ पैर मन बुद्धि नहीं है वो आनंद जो है सर्वद्रष्टा सर्वनियंता सर्वसाक्षी सर्वसुरहित सर्वान्तर जामी सर्व शक्तिमान आनंद का नाम है उसकी परिभाषा है ये सारा संसार उसी आनंद से निकला है देव खलिमानी भूतानि जयंत हम सब लोग आनंद से पैदा हुए हैं बेद कह रहा है तीन छ तैतरियोपनिषद आनंद से पैदा हुए हैं हां तो फिर हम लोग आनंद युक्त क्यों नहीं हैं क्वेश्चन अरे भाई देखो आदमी से आदमी पैदा होता है भैंस से भैंस पैदा होती है घोड़े से घोड़ा पैदा होता है तो आनंद से आनंद पैदा होना चाहिए और हम तो शरीर भी नश्वर हमारी नॉलेज भी अज्ञता की अज्ञान की और दुख तो क्षण क्षण और उसको तो सच्चिदानंद है वो आप कहते हैं ना जस सर्वज्ञ सर्वविद ज्ञान तपा वो सर्वज्ञ है मुंडकोपनिषद एक एक नौ जस सर्वज्ञ सुबालोपनिषद पांच एक सर्वज्ञा मांडू क्योपनिषद का छठवां मंत्र महोपनिषद के पांचवें अध्याय का पंद्रहवा मंत्र ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो आनंद नाम की जो पर्सनैलिटी है वो सर्वज्ञ है हम लोग अरे अल्पज्ञ में भी अंतिम पराकाष्ठा के मूर्ख सबसे बड़ा मूर्ख कौन अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे हमारे यहां कालिदास हुए थे क्यों तो जिस दाल पर वो बैठ के दाल को काट रहे थे तो अपने दाहिने तरफ काट रहे थे बाय तरफ डाल जा रही थी इसका मतलब वो डाल जब कट जाती तो वो डाल के साथ नीचे आ जाते ऐसे मूर्ख थे अरे नहीं तो उद्धव ने सवाल किया था भगवान से मूर्ख किसे कहते हैं महाराज तो उन्होंने कहा मूर्खो देहा दे बुद्धि पंथा मन निगम स्मृता ग्यारह उन्नीस बयालीस भागवत जो अपने को देह माने उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है अरे सब अपने को देह मानते हैं तो फिर वो मूर्ख नहीं तो और क्या है हम इतने अल्पज्ञ हैं अपने आप को नहीं जानते ये प्रकरण जो चल रहा है मैं कौन मेरा कौन यानी मैं को मैं नहीं जानता और वो आनंद तो सर्वज्ञ कल मैंने आप लोगों को बताया था ना बहुत अंतर है उसमें हम में हैं हम उसके अंश ठीक है क्यों ये अंतर है ध्यान दीजिए वो आनंद को भगवान कहते हैं परमात्मा ब्रह्म ईश्वर श्वेश्वर खुदा गॉड अनेक नाम है उसके जो रख लो नाम वो सब कुछ है नमक कुलाभ्यहा करमारे भम हे कुम्हार भगवान हे चमार भगवान अरे वो सुगर बना है हे सुगर भगवान अरे सुअर तो हम संसार में अगर किसी को कह देते हैं लड़ाई हो जाए बड़े आदमी छोटों को ऐसे देते हैं गाली सुअर का बच्चा कुत्ते की औलाद, अरे भगवान कहते हैं मैं भी सुअर बना हूं भाई का बुरा मान रहे हो तुम लोग शुक्रा अवतार हुआ था ना अरे छोड़ो अवतार की बाद मैं सबके अंदर बैठा हूं वो जो पाखाने में कीड़ा चल रहा है ना उसके अंदर भी मैं बैठा हूं तुम लोग शब्दों में क्यों परेशान हो जाते हो तो वो भगवान नाम की आनंद नाम की जो सत्ता है उस सत्ता के दो प्रकार के अंश होते हैं एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए एक को स्वांश कहते हैं एक को विभिन्न अंश कहते हैं जो स्वांश होते हैं उनको स्वरूप शक्ति गवर्न करती है भगवान की जो पर्सनल पावर है उसके अंडर में होते हैं वे महापुरुष कहलाते हैं संत महात्मा कहलाते हैं अनाधिकाल से वो सदा से महापुरुष है स्वांश कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर ये बड़े बड़े ये स्वांश है त्रिकृष्ण कृष्ण के इसलिए ये आनंद ही है ये सर्वज्ञ ही है यानी भगवान के सारे गुण हैं इसमें ये सब भगवान है आप लोग बोलते हैं ना शंकर भगवान विष्णु भगवान नारद भगवान व्यास भगवान जितने अवतार है स्वांश सब भगवान है और दूसरे जो विभिन्नांश होते हैं वो हम लोग हैं ये विभिन्नांश मानी क्या होता है जो सदा से माया के अंडर में हो स्वरूप शक्ति के अंडर में नहीं, माया के अंडर में हम सदा से सदा से ध्यान दो सदा से मायाधीन है और वे जो स्वांश है सदा से मायातीत है और भगवान सदा से मायाधीश है माया उनकी नौकरानी है तो मायाधीन होने के कारण हम स्वरूप शक्ति से नहीं गवर्न हो रहे हैं माया से गवर्न हो रहे हैं और माया का गुण भगवान से विरुद्ध है वो सर्वज्ञ है ये अल्पज्ञ है वो आनंद युक्त है ये दुख युक्त है वो नित्य है और ये शरीर अनित्य है माया का बना हुआ है इसलिए आनंद का गुण मुझ में नहीं है ये माया जिस दिन गई उस दिन क्या होगा भगवान के आठ गुण मिल जाएंगे अपहत पापमा बिजरो बिमृतुरशो को बिज गो पिपाशा सत्य काम सत्य संकल्प छांदोग्यो पुनिष्त आठ एक पांच ये आठ गुण भगवान के इसी जीव को मिल जाते हैं भगवान भी हो गया आनंद और ये भी हो गया आनंद भगवान भी ज्ञान ये भी ज्ञान इसीलिए कह देते हैं कि वो भगवान के बराबर हो जाता है जान तुम ही तुम ही हो जाने भेदाभाव नारद जी ने कहा इकतालीसवें सूत्र में संत और भगवान में भेद नहीं होता वेदांत भी कहता है धार उत्तरे भत भ्या, शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टि लिंगं चुतेश्च महिमनो सूपल्धे प्रसिद्ध इतरपरामर्शा शेनासंभवाचेदूतस्वरूपस्तु एकन तेरह एकन चौदह एक तीन पंद्रह एक तीन सोलह एक तीन सत्रह एक तीन, तीन, तीन अठारह इन सब ब्रह्म सूत्रों में यह बताया गया कि जब जीव ब्रह्म को पा लेता है श्री कृष्ण से मिलता है तो माया गई सदा को और माया गई तो स्वरूप शक्ति आई उनकी दिव्य शक्ति फिर उससे गवर्न होने लगा ये जीव तो वो आठ गुण भगवान के मिल गए अब ये भी ब्रह्मा शंकर की तरह मायातीत सदा को हो गया इसलिए ये आनंद से पैदा होने पर भी परिणाम उल्टा अरे ये तो जीव है कम से कम चेतन तो है चेतन आनंद उससे पैदा हुआ ये जीव भी चेतन इस संसार का ये जो जड़ है पृथ्वी वगैरह ये कैसे पैदा हो गई आनंद भगवान से ये आश्चर्य है क्योंकि ये तो जड़ है इसमें तो इंद्रिय मन बुद्धि है नहीं और ये भी भगवान से पैदा हुई है पृथ्वी भी जल भी तेज भी वायु भी ये पंच महाभूत सब आ वेदांत ने उत्तर दिया आत्मन चैव विचित्राश्चय भगवान में विचित्र शक्तियां होती हैं दो एक अट्ठाईस अलौकिक विचित्र विचित्र माने क्या उल्टी भी जैसे कान सुन तक सुनने का काम करता है ना न हाँ। लेकिन भगवान का कान देखने का भी काम करता है सुनने का भी सूंघने का भी रस लेने का भी स्पर्श करने का भी सोचने का भी डिसीजन लेने का भी सब काम करता है अरे बिना कान के भी सुनता है अपनी पाद जवनो ग्रहीता पश्य चक्षुनो त्यक सवे वेद्यम बेत्ता तमाहुराग्रम पुरुषम महात वेद कह रहा है श्वेताशुतरोपनिषद तीन उन्नीस क्या मतलब बिनु पग चल सुनाई बिनु काना और कर बीनुम कर आनन रहित सकल रस भोगी और बिनु जिहवा बक्ता बड़ जोगी तानु बिनु परस नयन बिनु देखा और ग्रान बिनु बास आशे खा असु सब भाती अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी भरनी तो वो भगवान से ये चेतन जीव पैदा हुआ लेकिन माया के कारण भगवान के गुण नहीं आए और ये जड़ भी भगवान से प्रकट हुआ है क्यों विरोधी शक्ति वाला है माया उसी की शक्ति है ना है तो उसी की माया के द्वारा ये पैदा हुआ है जगत आप लोगों का ये शरीर है चेतन हा कहीं सुई चुभाव दर्द होता है हा और बाल काटते हैं तब तब तो मालूम ही नहीं पड़ता ना बाल काट रहा था मैं सो गया ये बाल चिपकाए हैं क्या नकली है नहीं जी नकली नहीं है असली है मेरे बाल तो फिर इसमें चेतना क्यों नहीं है ये नाखून है हाँ, जब बढ़ जाता है तो आप लोग काट देते हैं बातें भी करते रहते हैं हाँ। ये जड़ है बाहर से चिपकाया है आपने नहीं जी इसी में उसे निकला लेकिन एक नाखून और भी है अगर वो कट गया तो ही करते हैं हम लोग अरे बड़ी विचित्र सृष्टि है इसी में जड़ भी है इसी में चेतन भी है इसी में जड़ भी है इसी में चेतन भी है वेद ने एक मंत्र बना दिया इसका योणना सृजते गृहणते चा पृथिव्या मोषदय संभवती यहालोमानी तथा क्षरा संभवतीह विश्व अरे मनुष्य देखो तो तुम्हारे ही शरीर में इतनी विचित्र बातें उल्टी सीधी हैं और भगवान के बारे में आश्चर्य न करना जब भगवान प्रकट हुए जेल में वसुदेव देवकी के सामने तो वसुदेव जी ने स्तुति किया तत्व तो तो तो जन्मस्थित संयम विभो व्य दुणा दिया ब्रह्मणि नो विध्यतेश्रय्वादुपचर्य गुण महाराज आपके कोई इच्छा नहीं है पूर्ण काम है दस तीन उन्नीस वेद कर आत्मरत आत्ममितुन आत्मिथुन आत्मानंद भवति भवती सात पच्चीस दो छादोग्योपनिषद वेदमंत्र है वो आत्मा राम है भागवत भी कहती है आत्मा रामो प्यारी रमक आत्मा राम श्री कृष्ण आत्मा राम होते होते हुए भी गोपी राम बन गए उल्टा हो गया तो महाराज आप पूर्ण काम है आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए अरे आपके जन को ही कुछ नहीं चाहिए वो भी आत्मा हो जाता है तो तो आपके इच्छा नहीं है ना हाँ, आप कर्म क्यों करते हैं सृष्टि करते हैं नंबर एक सृष्टि में घुस गए नंबर दो फिर सृष्टि के प्रत्येक चेतन जीवों के हृदय में एक एक रूप में बैठ गए नंबर तीन फिर उसके अनंत जन्मों की फाइल लेकर के उसके अनुसार फल दे रहे हैं नंबर चार फिर उसके वर्तमान काल के प्रत्येक कर्म को नोट करें कितने कर्म करते हैं आप और कौन कर सकता है इतना कर्म और एक साथ करते हैं आपके ब्रह्मांड अनंत और एक ब्रह्मांड में जीव अनंत एक तालाब में कितने कीड़े होते सबके अंदर बैठे हैं। तो बिना इच्छा के कर्म करते हैं। आप निर्गुण है और गुणों का काम करते हैं लड़ाई झगड़ा मार धार सब करते हैं सोलह हजार एक सौ आठ श्रीमती से ब्याह करते हैं। और एक एक श्रीमती के दस दस बच्चे होते हैं और वो आपके समान होते हैं भेद व्यास ने कहा है आत्म तुल्या लिखा है भागवत में त्म तुल्या सोलह हजार एक सौ स्त्रियों के प्रत्येक स्त्री के दस दस बच्चे भगवान कह के समान हुए और सब राक्षस हो गए हे और कमाल इसका मतलब भगवान ही राक्षस हो गए अरे जब आत्म तोल्यान बच्चे हुए तो भगवान के समान सब बच्चे हुए यानी भगवान ही बच्चे बन गए और फिर सब भगवान ही आवारा हो गए और फिर सारे भगवानों भगवानों को लड़ा के मरवा दिया ये क्या है ये वो है जो बुद्धि में नहीं आएगा खबरदार बुद्धि न लगाना ये उल्टी पलटी भगवान में शक्तियां हैं ये भी करते हैं वो भी करते हैं और नहीं करते तस्ते करतार मत विध्य करतार मीता चार तेरा सृष्टि से लेकर के इतने सारे कर्म करता हुए भी भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं करता वेद से पूछ लो अनंत चात्मा विश्व रूपो यह करता भगवान कुछ नहीं करता वो तो क्यों करे उसे कुछ चाहिए क्या अरे इतने मर्डर करता है अर्जुन और भगवान कहते हैं इसने कुछ नहीं किया और सुनो अरे हम लोगों ने देखा था जी तुम सब अंधे हो ओह मैं अंधा हूं तुम ही अकेले आंख वाले हो नंदनंदन बाकी नंदन सब अंधे हैं हमको बेवकूफ बनाते हो महाभारत याय सबको मरवा दिया और तो आप कहते हैं अर्जुन ने कुछ नहीं किया तो आनंद से हम लोग पैदा हुए इसलिए आनंद ही चाहते हैं और वो आनंद हमको नहीं मिला क्यों कि माया बीच में है उस माया को भगाने के लिए हमको मैं कौन मेरा कौन को जानना होगा और वो आनंद जो है उसको पाने के लिए हमको अलौकिक शक्ति चाहिए अलौकिक अमाइक दिव्य हमारा शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सब माइक दिव्य शक्ति चाहिए भगवान कहते हैं मैं दे दूंगा आजा मेरे पास कुछ दाम नहीं लूंगा और तुम दाम दे भी नहीं सकते क्योंकि दिव्य वस्तु का दाम भी तो दिव्य होगा मैं जो दूंगा दिव्य शरीर दिव्य बुद्धि दिव्य ज्ञान दिव्य आनंद तुम्हारे पास तो सब नाइक चीजें हैं इह, लेकिन आ जाओ मांग लो मैं दे दूंगा तो इसके लिए दो भगवान के स्वरूप मैंने बताए थे निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म तो निराकार ब्रह्म तो कुछ करते ही नहीं उससे मांगो तो जैसे लोग कहते हैं कि एक डायोजनीज भिखारी था तो वो पत्थर की मूर्ति के आगे भीख मांगता था यूनान में तो लोगों ने कहा इतना पहुंचा हुआ फकीर पागल हो गया वो को वो देखो पत्थर की मूर्ति से भीख मांग रहा तो कहा चलो पूछे अरे क्या पूछे पागल आदमी से कहीं मार मुड़ देगा अरे नहीं देखे पूछा हिम्मत करके लोगों ने कि हजूर आप मूर्ति है तो जो आप भीख मांग रहे हैं ने कहा मालूम मालूम है मालूम है मैं अंधा हूं क्या मुझको बताने आए हो गुर्रा रहे है आप तो अरे तो ये मूर्ति आपको भीख देगी मालूम है नहीं देगी तो फिर क्यों मांग रहे हैं आप अरे बाबा हम इसलिए मांग रहे हैं कि भीख न देने पर हमको फीलिंग ना हो यह अभ्यास कर रहे हैं ताकि जब तुम लोगों से मांगे दो रोटी और तुम चले जाओ पकड़ के आगे तो हमको फीलिंग ना हो हम भी मुस्कुरा दे इधर से कि देखो खुदा ने इनको इतना सामान दिया है ये थोड़ा सा हमको नहीं दे रहे ये मरेंगे तो खुदा के आगे क्या बोलेंगे इसलिए हम मूर्ति से भिक्षा मांग रहे हैं अभ्यास कर रहे हैं ऐसे ब्रह्म है तो हमको कुछ देगा दे नहीं वो कुछ करते ही नहीं तो श्री कृष्ण से मांग लो वो दे देंगे बाबा बस इसी को भक्ति मार्ग कहते हैं लेकिन हमारा मन हमारी बुद्धि बहुत गड़बड़ कर चुकी है इसका डिसीजन बहुत अनंत जन्मों से गड़बड़ है इसलिए उसको ठीक करने के लिए अभ्यास करना होगा अर्जुन शरी का आया धन उर्वशी को जीतने वाला भगवान से कहता है चंचलम ही मना कृष्ण छह चौतीस गीता तो भगवान ने कहा असंशयम महाबाह मनो दुर्निग्रहम चलम तू तो ठीक कहता है लेकिन अभ्यास अभ्यासें तो कौन ते वैराग्य नही जते छे अभ्यास करना होगा इसलिए ये भक्ति मार्ग को डिटेल में हम आपके आगे बताने जा रहे हैं समझने के बाद ही अभ्यास हो सकता है तदर्थ मैंने आपको एक प्वाइंट ये बताया था कि भगवान के आगे मांगना है तो सबसे पहले ये निश्चित करो बुद्धि में कि अब तक जो मांग रहे थे वो सब गलत है यानी संसार या संसार से परे ये दोनों कामनाएं छोड़ो नंबर दो अप्रतिहता निरंतर भक्ति होनी चाहिए सारी गीता में भगवान ने अर्जुन से एक लाइन कही है उसी में सारी गीता है क्या तस्मात सर्वेशु कालेषु मामुस्मर युद्ध च आठवें अध्याय का सातवां श्लोक अर्जुन तू सर्वेशु काले सुनुष्मर निरंतर मेरा स्मरण कर प्लस युद्ध कर तो तू तो मर्डर करने आदि का जो कर्म तू करेगा ना वो जीरो में गुणा होगा उसका कोई फल नहीं मिलेगा तू करता नहीं माना जाएगा कर्म करते हुए अ जैसे पहली अप्रैल को आप लोग मजाक बनाते हैं एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं अरे ऐसे ही क्या कम बेवकूफ है हम लोग और उस बेवकूफ को भी और बेवकूफ बनाते हैं तो अगर कोई उसमें एक्शन ले मुकदमा दायर करे और कोर्ट में वो बयान दे कि हुजूर पहली अप्रैल थी ना परसों तो इसलिए मैंने ऐसा को बेवकूफ बनाया था अरे हा पहली अप्रैल थी आ, सारी अब देखो कर्म तो गलत किया लेकिन भावना गलत नहीं थी इसलिए वो कर्म का फल नहीं मिलेगा उसको मजाक कहते हैं देखो पिक्चर में कितनी एक्टिंग होती है कितने मर्डर होते हैं कितने शादी ब्याह होते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आके वो कह सकते हैं तुमसे ब्याह हुआ है चल मेरे साथ अरे वो तो पिक्चर में ब्याह हुआ था इधर जबान खोला तो बंद करवा दूंगी एक्टिंग संसार में हम कितनी एक्टिंग करते हैं अरे दिन भर करते हैं 99 परसेंट आइए आइए बैठिए श्रीवास्तव जी रात को 12 बजे श्रीवास्तव जी पहुंचे करखटाया नींद से उठा कौन है आ गया रात को 12 बजे आइए आइए आइए आए, आए, आए हम अभी आप की चर्चा ही कर रहे थे हम दोनों मिया बी भी, भी। नाश्ता बनाओ वह बहस करो करो आ, आ, चला गया इनको मूर्खों को ये नहीं समझ में आता कि रात को बारह बजे जाना चाहिए अब गाली दे रहा उसको एक दुकानदार दिन भर कितनी बनावट करता है ऑफिस में कितनी बनावट हर जगह बनावट अरे माँ भाप बेटा बीबी पति से भी बनावट अगर बनावट न करें हम लोग तो सब लड़म कट क्या है? समाप्त हो जाए संसार ही हम सोच रहे हैं बीबी उधर क्यों देखती है रोज लेकिन अगर बीबी से कहेंगे तो भी फार खाएगी हमको चुप रहो ये पति रोज क्यों जाता है उसके घर में हमारा पति उधर क्यों जाता है ये उधर क्यों देख रहा है? लेकिन अगर कहूंगी तो फिर चुप रहो और पूछा पति ने क्या सोच रही है <laughs> कुछ नहीं कुछ नहीं एक शब्द है हमारे पास अरे आप हाँ बात करते रहते हैं और अगर हम पूछते हैं ए, क्या बात हो रही भाई कुछ नहीं मै इतनी झूठ अरे मैं सुन रहा हूं कुछ बोल रहे हैं आप दोनों बड़ी देर से अब मैं अचानक आकर के मैं पूछ रहा हूं क्या बात हो रही भाई कुछ नहीं मैं कुछ नहीं तो हम इतनी बनावट दुनिया में करते हैं वो कर्म नहीं है जिसमें मन की मंशा होती है उसको कर्म कहते हैं उसी का फल मिलता है तो निरंतर भक्ति होनी चाहिए एक घंटे आधा घंटे 24 घंटे में ये, ये चलेगा देखो कोई आदमी कहे हम ब्रह्मचारी हैं तो 24 घंटे ब्रह्मचारी रहेगा तभी तो ब्रह्मचारी कहलाएगा नहीं जी हम 23 घंटे ब्रह्मचारी रहते हैं तो फिर कहे कि तुम ब्रह्मचारी हो हम 23 घंटे भगवान की भक्ति करते हैं एक घंटे संसार की करते हैं ये नहीं चलेगा द्रौपदी ने जब दात से साड़ी दबाया तो भगवान नहीं गए देखते रहे अंदर बैठ के अभी अपना बल लगा रही है जब दांत से साड़ी छोड़ के हानार्थ द्वारिका बासिन बस हो क्या अंबरावतार <coughs> तो देखो भगवान ने गीता में अर्जुन से एक लाइन में कहा तस्मात सर्वेशु कालेषु माँ मनुष्य मेरे अंदर मन रखना और युद्ध करना इतना जोर दिया है देखो एक श्लोक में तीन तीन बार निरंतर निरंतर निरंतर अनन्या चेता सातम ध्यान दो इस श्लोक पर गीता का अनन्या चेता सततम माने निरंतर अन्य चेता सततम योम स्मरती नित्यशाह फिर कहा नित्यशा सततम कहा तो नित्यशा क्यों कहा जो मुझको सदा सदा दो बार स्मरण करता है अनेतामरतीत्यश तलभ पाथ नित्ययुक्त फिर नितक योगिना निरंतर निरंतर निरंतर जो मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं बड़ा आसान हूं सुलभा और कुछ करने नहीं है अनन्यांतो माम जे जना पर जते तम नित्याभिजुक्ता योग अक्षेम बहा जो नित्य अपने मन को मुझ में रखता है नौ बाईस और पहले वाला श्लोक आठ चौदह यानी बार बार गीता में उसी को दोहराया है नित्य अस्मरण नित्य भक्ति महापुरुष का लक्षण बताया भागवत ने जोगीश्वरों ने उन्होंने कहा त्रिभुवन विभव हे तवे प्यांठला स्मृति रजितात् न सुरादि नचलति न भगवत पदार बिंदाल धुम यह सब ऐषवाग्र जिसका मन एक बटे सौ सेकंड को भी भगवान से अलग न हो वो महापुरुष है उसका ठेका मैं लेता हूं भगवान कहते हैं इसलिए थोड़ी देर से काम नहीं बनेगा निरंतर देखिए आप लोग अपने आप को रियलाइज करते हैं निरंतर मैं हूं मैं हूं जो मैं कल यहां बैठा था वही मैं हूं जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं हूं हर समय मैं मैं मैं, मैं। ऐसे ही वो जो मेरा है अंदर वो भी है तुम्हारे ही बगल में उसकी भी फीलिंग होनी चाहिए हम दो हैं हम दो हैं अकेले नहीं ये अकेले की फीलिंग ने सब पाप कराया हम लोगों से अकेले नहीं हम दो एक हम एक हमारा बाप हम उसके बालक वो हमारा पालक तो नित्य होना चाहिए ये दूसरी शर्त है ये सोनकाधिक परमहंसों का प्रश्न और ये उत्तर और अगर फिर इसको और पक्का कर दिया सूत जी ने कि धर्म स्वनिष्ठित पुनसाम विश्व से न कथा सुधि रिम श्रम एव केवलम कोई भी साधन हो कोई भी व्रत करो तपस्या तो करो यज्ञ करो चारो धाम घूमो लेकिन परिणाम देखो परिणाम क्या श्री कृष्ण प्रेम बढ़ा नहीं चारो धाम गए परेशान हो रहे सब जगह और चिंतन करते रहे अपने बाल बच्चों का हे ये तीर्थ करने का फल है श्री कृष्ण में प्रेम होना चाहिए वरना सब व्यर्थ एक दो आठ गीता अभागवत स्वित धर्म से संसिधि किसी भी धर्म कर्म यज्ञ दान तप व्रत की जो अंतिम स्थिति है फल की वो श्री कृष्ण प्रेम वो ध्यान रखो वो हुआ नहीं हुआ तो फिर तुमने सब गलत किया जप तप नियम योग निज धर्मा, ध्यान दो एक एक शब्द पर जप तप नियम योग निज धर्मा,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 किसी के पैर को बांध दो और उसको डंडा लेकर कहो क्विक मार्च अरे पैर उठा आ, उठाएगा डर के मारे कि मारेगा डंडा हाँ अब बता बरसाना धाम से कितनी दूर आगे गया अरे हुआ आगे कैसे जाऊंगा मेरा पैर तो बांध रखा है आपने तो फल न मिला अगर श्री कृष्ण प्रेम वाला तो वृद्धा धर्म कर्म योग यज्ञ दान सा व्यर्थ किया तुमने का कोई परिणाम नहीं ये मैंने सौन का और सूत का आख्यान आपको बताया कल भगवान संबंधी आख्यान के द्वारा हम भक्ति के विषय में चर्चा करेंगे laadli lal ki jai